त्मज्ञानतिरंद ज्ञानांजनाशलाकक्षुन्मित यम श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोभीष्ट स्थातम येन भूतले स्वयं रूपा ददा स्वदा वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरोन्वैव श्री सागर जाता सहगना रघुनाथन्जीव साइता सवधूत परीगणसिम कृष्ण चैतन्य दीव श्रीराधपादलिता हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका राधा राधाका तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी ऋषभानोसुतेदेवी प्रणमा हरी प्रिवांपत कृपा सिंधु पतिता पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंदी अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौरभक्तगुंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से निकलते हैं पहली बार या दूसरी बार बाहर निकलते हैं जगन्नाथपुरी को छोड़कर पहली बार चैतन्य महाप्रभु निकले दक्षिण भारत की यात्रा में और दूसरी बार चैतन्य महाप्रभु बाहर निकले वृंदावन की यात्रा में और फिर तीसरी बार बाहर निकले वृंदावन की यात्रा में तो जगन्नाथपुरी से चैतन्य महाप्रभु तीन बार बाहर गए हैं तो हम भी अपने अपने गुफाओं से बाहर निकले हैं दिल्ली में निवास करते हैं तो जनरली लोग बाहर निकलते हैं और विशेष रूप जयपुर आते हैं तो जयपुर में लोग इस भावना से नहीं आते कि यहाँ कोई राधा गोविंद नाम के भगवान हैं राधा गोपीनाथ हैं विनोदीलाल लाल है, विनो है दामोदर हैं और राधा माधव हैं इनके दर्शन हेतु नहीं आते यहाँ किस लिए आते हैं लोग अधिकतर हवा महल आमेर का जो किला है सिटी पैलेस से पीछे हाँ इन सब को देखने के लिए आते हैं तो ये सारे इनको टूरिस्ट कहा जाता है क्या कहा जाता है टूरिस्ट हाँ टूरिस्ट हम भी टूरिस्ट ही हैं टूरिस्ट का मतलब ही है कि जो अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए निकला है उसको टूरिस्ट कहा जाता है ना इष्ट है उसमें अभी यदि हम उस भावना से निकले भौतिक लोग निकलते हैं बाहर उनका गोल क्या होता है खाना पीना और मौज उड़ाना तो हम भी यदि उन भौतिकवादी व्यक्तियों के चेतना को लेकर जब ऐसे स्थानों में चलेंगे तो हम अपने जो इष्ट है उनसे दूर रह जाएंगे हाँ वैसे टूरिस्ट और दूरिस्ट है कि नहीं या तो आप अपने इष्ट से दूर हो जाओ इष्ट कौन है हमारे कृष्ण है हाँ तो इष्ट के नजदीक रहना है तो उस भावना का त्याग करना होगा जो भौतिकतावादी व्यक्ति उस भावना को लेकर निकलते हैं यात्रा करने के लिए तो चैतन्य महाप्रभु भी तीनों बार निकले तीनों बार उनके अलग अलग कारण थे पहली बार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से निकले तो उनका कारण क्या था क्योंकि हर यात्रा का अंतरंग कारण होता है और बहिरंग होता है अपने जीवन में भी हम यात्रा के लिए निकलते हैं तो कुछ अंतरंग हेतु होता है नहीं जो हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं बताते नहीं किसी को कुछ होता है सबके सामने बाहरी रूप से हेतु होता है नहीं तो वैसे बाहरी तो क्या होता है कि चलो भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं आंतरिक हेतु होता है हवा महल भी देखेंगे सिटी पैलेस भी देखेंगे और बाकी चीज़ें भी हैं और जाकर बताएंगे भी कि हम यहाँ यहाँ गए थे तो ये आंतरिक हेतु है जिसको भौतिक हेतु कहा गया है तो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो उनका बहिरंग कारण था हाँ वो ये था कि मैं अपने बड़े भाई विश्व रूप से मिलने जा रहा उसको उनको ढूंढूंगा उन्होंने सन्यास ग्रहण किया था और नवद्वीप को छोड़ा था लेकिन अंतरंग कारण क्या था कि ये जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो सारे नारायण के भक्त हैं किसके भक्त हैं नारायण के उनमें ऐश्वर्यता का प्रधान ऐश्वर्य प्रधान भावना है और वो गीता का भी अध्ययन करते भागवत का भी अध्ययन करते हैं भगवान के नामों का उच्चारण भी करते है ओम नमो नारायणा आ, लेकिन उनके पास एक चीज की कमी है वो क्या है प्रेम की कमी है क्योंकि इससे पहले जो व्यास देव ने शास्त्र प्रदान किया हैं तो व्यास देव ने अधिकतर क्योंकि व्यास देव भगवान के ऐश्वर्य भावना में सेवा कर रहे हैं तो व्यास देव ने अधिकतर क्या किया सारे ग्रंथों में प्रमुख रूप से ऐश्वर्य भावना का वर्णन किया और धर्म अर्थक काम और मोक्ष और जो पांच प्रकार की मुक्तियां हैं उनका वर्णन किया तो लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए उन्होंने उनसे एक और एक स्टेप आगे अपना रखा हाँ पांच पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ से आगे क्या है पंचम पुरुषार्थ कृष्ण के प्रति अहेतु की हाँ, जो प्रेमा भक्ति है वो जो प्रेम है धर्म अर्थ काम मोक्ष और पांचवी चीज है प्रेम तो चैतन्य महाप्रभु ऐसा जो प्रेम देने के लिए दक्षिण भारत गए और प्रेम देने का उनका माध्यम क्या था क्या था माध्यम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र को प्रेम नाम संकीर्तन कहते हैं क्या कहते हैं प्रेम नाम संकीर्तन भगवान के कई सारे नाम है लेकिन ये नाम विशेष रूप से प्रेम नाम संकीर्तन है प्रीति या भगवत प्रेम देने के लिए तो प्रेम से हुआ है तो माध्यम से एक था महाप्रभु को देखना और उनको जो भी देखता था उनके सौंदर्य को आनंद लीलामय विग्रह उनका जो विग्रह है आनंद से परिपूर्ण है हा? तो ऐसे महाप्रभु को कोई भी देखता था भक्त बन जाता था उनकी आवाज को सुनता था कीर्तन को भक्त बन जाता था गलती से उनका स्पर्श हो जाता था डिबोटी बन जाता था हाँ तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु ने सारे दक्षिण भारत को हा? एक प्रकार से भक्त बना दिया अगर दूसरी यात्रा में वो निकले हाँ निकले वो वृंदावन की ओर लेकिन उनका जाने का जो रूट था जानबूझ के गलत रूट से निकले थे कई बार होता है ना हमें किसी से मिलना होता है तो हम रूप गलत पकड़ते हाँ तो वैसे ही है महाप्रभु को दो भक्तों को मिलना था कौन थे वो डिव दो डिवोटीज रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी अभी एक हाईवे पड़ा था खाली वृंदावन की ओर आने के लिए राजपथ इसको कहते हैं लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं बंगाल से ना गंगा के किनारे होते हुए वृंदावन जाऊंगा कुछ भक्तों को पता था वृंदावन तक पहुंचने वाले है नहीं ये तो बस बहाना बना रहे हैं हाँ अपने दो भक्तों को मिलने के लिए गलत रास्ता पकड़ रहे हैं तो महाप्रभु वृंदावन के लिए निकले तो कौन ऐसा भक्त है जो उनके साथ नहीं जाना चाहेगा यदि हमें मौका मिले कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि चलो तो हम जाना चाहेंगे कहेंगे पहले स्टेइंग का क्या होगा हाँ एक घंटा तो आपने सुबह खड़ा कर दिया प्रसाद कहाँ मिलेगा है ना ये सारी चिंताएँ हमें होती हैं हाँ और टिकट्स कंफर्म है कि नहीं है लेकिन चैतन्य महाप्रभु के समय में जब यात्राएँ निकलती थी तो ये सब चीज़ें नहीं थी हाँ गंगा के किनारे रहना पड़े तो भी तैयार है फल फ्रूट्स खाना पड़े तो भी तैयार है हाँ लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो संग है तो महाप्रभु निकले जगन्नाथपुरी से तो उनके साथ कई हज़ार भक्त निकले अरे जो चैतन्य महाप्रभु आगे जाते थे और प्रसाद का समय होता था तो जगन्नाथ मंदिर से घोड़े या रथ के ऊपर प्रसाद के लिए प्रसाद लेकर डिवोडिस पहुंच जाते थे और फिर महाप्रभु सबको वितरण करते थे और ग्रहण करते थे ऐसे चैतन्य महाप्रभु चलते चलते ये लंबा यात्रा करते करते बंगाल में आते हैं और कृष्णदास कविराज कहते हैं कि महाप्रभु जब चले और जहाँ जहाँ उन्होंने अपने चरण रखे तो हजारों लोग आते थे जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने चरण रखे हैं वो चरण धूलि ले लिया करते थे तो वहाँ गड्ढा बन जाता था तो महाप्रभु जिस रास्ते से चले वो सारे रास्ते में गड्ढे ही गड्ढे थे हाँ क्योंकि हर कोई व्यक्ति चरण धूलि ले रहा था फिर महाप्रभु एक स्थान में पहुंचे संध्या के समय में उस स्थान का था स्थान का नाम था राम केली क्या था राम केली, केली का मतलब है लीलाएँ राम भगवान राम ने वहाँ क्या किया था बहुत सारी लीलाएँ की थी तो ये राम के लिए जो स्थान है अभी तो बांग्लादेश के पास है पाँच किलोमीटर दूरी पर छोटा सा विलेज है वो नवाब हुसैन शाह आदि वहाँ निवास करते थे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी के जो पिता है अनुपम वो वहाँ रहते थे तो जब चैतन्य महाप्रभु पहुंचने से पहले से ही वो स्थान बहुत अधिक पवित्र था जहाँ सीता देवी भगवान राम वहाँ गए थे वनवास के समय में सीता देवी ने अपने मदर के लिए एक पिंडदान आदि किया था गंगा में तो आज भी पूरे बिहार और बंगाल के लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी निवास करते थे और वो उनका मन कभी अपने राजपाट में नहीं लगता था राज कारोबार में उनका सदैव मन ये रहता था कि कब समय आएगा ये सारे झंझट छोड़ दो और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को ज्वाइन करो और चले जाओ यहाँ से तो लेकिन जितने दिन वहां थे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उन्होंने अपने स्थान को वो बना लिया था और वृंदावन बना लिया था वहां रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी ने राधा कुंड श्याम कुंड अष्ट सखी कुंड बहुत सारे स्थान बनाए ताकि कृष्ण का स्मरण हो बल्कि हमारा जो जीवन है हमारा घर है चाहे हमारा ऑफिस है इस प्रकार से हमें उसका रख रखा और करना चाहिए कि जिससे देखने मात्र से रहने मात्र से कृष्ण का स्मरण बढ़े क्या बढ़े कृष्ण का स्मरण ये यात्राओं में जाना ग्रंथों का अध्ययन करना हजारों प्रकार की सेवाएं करना दान धर्म करना इन सब के पीछे उद्देश्य क्या है उद्देश्य एक ही है कि हमारे जीवन में कृष्ण का स्मरण बढ़ना चाहिए और ये नहीं बढ़ा तो समझना चाहिए कि उस कार्य को मैंने ठीक रूप से नहीं किया जैसे अभी कोई सेवा हमें दी जाती है वो सेवा कर करने से यदि कृष्ण स्मरण नहीं बढ़ रहा है तो समझना चाहिए कुछ तो प्रॉब्लम है कुछ तो दिक्कत है या तो मैं अटेंटिव सर्विस नहीं कर रहा हूँ या फिर सेवा करने के पीछे मैं अपना वो चाहता हूँ यश चाहता हूँ नेम फेम आदि चाहता हूँ जिसके कारण मेरा मन उस सेवा में नहीं लगा है और कृष्ण का स्मरण नहीं बढ़ रहा है तो इस प्रकार से किसी भी चीज़ को नापना या तोलना है अपने आध्यात्मिक प्रगति तो देखना चाहिए कि कितना स्मरण मेरा कृष्ण का बढ़ा तो यात्रा में भी हम जाते हैं तो उद्देश्य क्या है कि जाने के बाद भी हमारा कृष्ण स्मरण पहले से अधिक बढ़ना चाहिए तो वो नहीं हुआ तो समझना चाहिए कि यात्रा मैंने उचित रूप से अटेंड नहीं की तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जब रहा करते थे उस गाँव में तो उन्होंने अपना सारा वातावरण वृंदावनमय बनाया तो फिर चैतन्य महाप्रभु जाते संध्या के समय और वहां एक वृक्ष है उस वृक्ष तमाल वृक्ष के नीचे चैतन्य महाप्रभु बैठते हैं और उस समय रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बिल्कुल राजा थे राजवेश उन्होंने धारण किया था जैसे उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं उनको विशेष रूप से मिलने के लिए तो वो सारी चीजों को छोड़कर रात्रि में मध्यरात्रि में आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर बहुत सारे वैष्णवास थे फिर जैसे ये दोनों भाई आए बल्कि ये दोनों भाई कई प्रकार की योग्यताएं धारण करते थे इनको सब लैंग्वेजेज आती थी इवन इंग्लिश से लेकर बहुत सारी भाषाएँ आती थी और उसके अलावा यह अपने भौतिक कार्यकलापों में एक्सपर्ट थे और इसके अलावा शास्त्रों के विशारद थे मतलब शास्त्रों में बहुत एक्सपर्ट एक्सपर्टीज थी गीता भागवत वेद उपनिषद पुराण आदियों में बल्कि अपना राज राजपाट आदि किया करते थे फिर भी हाँ तो जो सनातन गोस्वामी है उनका नाम क्या था पहले क्या नाम था मतलब। साकर मल्लिक क्या नाम था तो मुझे पहले याद नहीं रहता था जब मैं नया नया पढ़ता था तो मैंने सोचा कैसे याद रखू तो सनातन से साकर ऐसे याद रखा तो फिर दूसरा जो बचा वो किसका नाम है रूप गोस्वामी का दबिर खास तो साकर मल्लिक मल्लिक का मतलब है किंग हा, हा, साकर का मतलब है छोटा तो ये नाम उनके पद के अनुसार थे तो छोटे राजा थे ये नवाब हुसैन मेन राजा थे लेकिन नवाब हुसैन तो कुछ और कार्य करता था लेकिन पूरा राज्य का कारोबार ये सनातन गोस्वामी चलाया करते थे और हाँ, बबिर खास तो, काम कहे तो नहीं मेरा खास आदमी है तो वैसे वो थे रूप गोस्वामी हाँ, तो इस प्रकार से ये दोनों भाई जब चैतन्य महाप्रभु के पास आए मिलने के लिए बल्कि उससे पहले ये दोनों चैतन्य महाप्रभु को लेटर्स लिखा करते थे हाँ, क्योंकि इनका मन नहीं लगता था और लेटर्स में क्या लिखा करते थे ये लेटर्स पहुँचते थे कहाँ मायापुर में नवद्वीप पे पहुँचते थे सारे लेटर्स अरे ये सच्ची माता कभी कभी पढ़ा करते थे घर में माँ होती है ना बेटे का लेटर आया है तो कई बार उसको अधिकार है पढ़ सकती है आजकल तो मेल आते कहाँ पढ़ेंगे माता पिता तो उन्होंने पढ़ा कर दे और पूछती रूप सनातन तो फिर उस लेटर्स में वो लिखते थे कि हम कैसे हाँ ये करें भगवत भक्ति को कंटिन्यू करें हम तो आपके साथ रहना चाहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने लेटर लिखा उन्होंने एक शिक्षा दी चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप लोगों को उसी प्रकार से रहना चाहिए जिस प्रकार से एक स्त्री अपने घर के कार्यकलाप करने में बहुत दक्ष होती है लेकिन साथ ही साथ जब घर में जब तक उसके पति हैं तो उनकी इस प्रकार से सेवा करती है कि बिल्कुल एक परफेक्ट जो पत्नी है तो लेकिन वो अपने हृदय में किसी और व्यक्ति से प्रेम करती है तो अपना घर का कार्य अटेंटिव करते हुए भी साथ ही साथ हमेशा सोचती रहती है कि मेरा जो प्रेमी है उससे मैं कैसे मिलूं तो उसी प्रकार से महाप्रभु ने कहा कि आप भी क्या करो इसी भांति सेवा करो आप वो सारे कार्य करो लेकिन आपका जो मन हमेशा कृष्ण के विचारों में डूबना चाहिए हाँ तो जब ये लेटर पहुंचा तो रूप सनातन कंटिन्यू करने लगे फिर महाप्रभु वहाँ पहुंचे तो महाप्रभु हरिदास ठाकुर इंट्रोडक्शन देते हैं सबसे पहले इनको मिलाते कौन मिलाते हैं हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से कहते दे, देखो देखो ये आ गए रूप गोस्वामी ये आ गए सनातन तो साकर मल्लिका दबीर खास और ये दोनों ने दोनों भाई हाँ ये जो तिनका है ना घास का ये अपने मुँह में रख के वो आए थे चैतन्य महाप्रभु के पास और आके दंडवत किया था तो यह विनम्रता का लक्षण है शरणागति का लक्षण है कि मैं बहुत हो, हम अभी इसके हैं, तो कुछ हम विचार किया कभी इसके बारे में तृण के बारे में हमने सोचा जब से बैठे तब से नहीं हम अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हैं तो वैसे ही तृण की कोई वैल्यू नहीं है तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा हमारा तो जीवन सदैव पापमय कार्यो में वे, लगे हुए थे एक वैष्णव द्वेषी के हम सेवा कर रहे हैं हम जगाई मदाई से भी हैं तो इस भावना से चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरे तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने दोनों चरण उन दोनों भाइयों के सर में रखते हैं और उनको उठाते आलिंगन करते हैं उनकी विनम्रता को देखकर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरा जो हृदय है वो फट रहा है आपकी विनम्रता देखकर महाप्रभु को आकर्षित करने हृदय तो में आ गई है तो चैतन्य महाप्रभु अपनी कृपा उसको तुरंत करना शुरू करते हैं या फिर कैसे समझे की इस भक्त के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा है तो शास्त्र कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में ये ह्यूमिनिटी या विनम्रता का गुण आ रहा है समझो कि ये व्यक्ति महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर रहा है तो फिर महाप्रभु ने आ, उनको कहा कि आप आ, उनका नामकरण किया क्या नाम दिया उनका एक का रूप गोस्वामी दूसरे का सनातन गोस्वामी तो ये अपने घर में मदन मोहन के जो विग्रह है उनकी पूजा किया करते थे राम केले में आज भी आप जाएंगे हम रिसेंटली गए थे वहाँ तो वहाँ छोटे से हैं इतने हट के मदन मोहन है मदन गोपाल हाँ उनकी वो पूजा करते हैं शुरुआत से ही तो ऐसे महाप्रभु ने उनको नामकरण किया और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो जो कार्य मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो कार्य आप दोनों से मुझे करवाना है और उन्होंने कहा कि मेरा जो प्रिय स्थान है वो ब्रज है क्या है ब्रज वृंदावन मुझे इतना अधिक प्रिय है मेरे प्राणों से अधिक मुझे प्रिय है वृंदावन और वृंदावन की सेवा करने के लिए मैं आप दोनों का इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि समय आएगा फिर उसके बाद आप वृंदावन आ सकते हैं तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु फिर उससे आगे वृंदावन नहीं गए फिर देखा कि जैसे जैसे वो जा रहे हैं डिवोटेड जुड़ते जा रहे जुड़ते जा रहे ग्रुप बड़ा बड़ा हो रहा था तो सनातन गुरु ने महाप्रभु को कहा तो जा रहे हो एक, तो एक सर्कस वाला होता है ना बहुत सारे लोगों को घूमता फिरता है उन्होंने कहा ये वृंदावन जाना का परिपाठी नहीं है वृंदावन या तो अकेले जाओ या एक व्यक्ति को साथ ले जाओ इतने सारे सर्कस को लेके पहुँच जाओ उससे आपका भजन नहीं होगा तो फिर महाप्रभु जब सुबह हो गई हाँ तो महाप्रभु सोचने लगे अरे सनातन गुरुस्मी ने क्या कहा है तो फिर उन्होंने कहा कैंसल आगे की यात्रा कैंसल फिर चैतन्य महाप्रभु रिटर्न निकले रिटर्न निकलते हैं और आते वापस जगन्नाथपुरी फिर महाप्रभु एक साल के बाद निकलते जगन्नाथपुरी के लिए और वो डायरेक्ट झारखंड जंगल से होते हुए निकलते हैं तो उस समय ये सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी उनको मिलते हैं ऑन द वे तो रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिले थे प्रयाग में प्रयाग में मिले थे चैतन्य महाप्रभु को इलाहाबाद तो जब रूप गोस्वामी अपने छोटे भाई जिनका नाम था वल्लभ श्री वल्लभ क्या नाम था जैसे भगवान का नाम है राधा वल्लभ हाँ, क्या नाम है या गोपीजन वल्लभ है ना वल्लभ का मतलब है प्रिय हाँ, तो भगवान भक्तों के बहुत प्रिय है तो रूप गोस्वामी के जो छोटे भाई थे अनुपम उनके दो नाम थे वल्लभ और अनुपम तो रूप गोस्वामी और ये दोनों भाई हाँ, ये दे दिया इस्तीफा दे दिया राज राजा राज की सेवा के लिए और वो निकल पड़े निकले तो बल्कि रूपो गोस्वामी नौकरी छोड़ने से पहले सोचा कि अभी महाप्रभु कहाँ होंगे हाँ। तो उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा जाओ घोड़े के ऊपर और जगन्नाथपुरी में जाके चेक करो कि महाप्रभु कहाँ हैं तो गया और आया तो कहा कि महाप्रभु वृंदावन के लिए निकल पड़े हैं तो फिर रूपो गोस्वामी ने सारी चीज़ों को छोड़ा और निकल पड़े भागने लगे तो भागते भागते वो पहुँच गए इलाहाबाद त्रिवेणी में जहाँ चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे भक्तों के संग में और ऐसा वर्णन आता है कि आज तक इलाहाबाद को या प्रयाग को तीनों नदियों ने कभी डुबाया नहीं लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु वहां गए तो उनके भाव या प्रेम नाम संकीर्तन ने पूरे इलाहाबाद या प्रयाग को डुबो दिया तो ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी सिटी में पहुंचे देखा ये क्या हो रहा है हजारों हजारों लोग एकत्रित हो रहे हैं और दोनों हाथ ऊपर करते हुए कीर्तन कर रहे हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा जोर से कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे तो दूर से देखा कि सारा जो प्रयाग है वो कृष्ण नाम संकीर्तन की गूंज से ध्वनि से गूंज उठा है तो ये दोनों महाप्रभु के नजदीक जाते हैं देखते कि महाप्रभुंड वुदन, उदंड नृत्य कर रहे हैं जाके उनको प्रणाम करते हैं रूप गोस्वामी दंडवत प्रणाम और प्रणाम करते हुए क्या कहते हैं नमो महावद्याय कृष्ण प्रेमा प्रदाय थे कृष्णा कृष्ण चैतन्य नामने ने नमः महाप्रभु को कहते हैं नमो महा वदा हे चैतन्य देव आप तो सबसे अधिक दया दयालु हो वदा न्याय हाँ और क्या दे रहे हो आप सन्यासी हो अभी सन्यासी क्या बांट सकता है उसके पास दो ही चीज़ें होती हैं अपनी कहने के लिए क्या है कमंडलू दूसरा उसका डंडा आजकल वो भी नहीं रहा सन्यासी के पास कमंडलू नहीं है डंडा है केवल तो सन्यासी के पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं है तो कोई कह सकता है कि ये महावदन ने इनको बोला गया है महाप्रभु को कि ये सबसे बड़े दानी हैं दानी वही हो सकता है जिसके पास विपुल मात्रा में धन संपदा हो तो इसके पास क्या है इस सन्यासी के पास हाँ तो वो आगे कहते हैं कृष्ण प्रेम प्रदायते तो कृष्ण प्रेम दे रहा है क्या दे रहा है दे तो फिर कोई कह सकता है कि कृष्ण प्रेम तो कृष्ण देते हैं उनका प्रेम है तो फिर ये क्यों ये क्यों दे रहे हैं तो आगे क्या कहते हैं कृष्णाय कृष्ण चैतन्य हाँ ये कृष्ण चैतन्य कौन है कृष्ण है इस प्रकार से वो कहते हैं कि ये साक्षात कृष्णा हैं जो सबसे अधिक दानी हैं जो कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं तो इस प्रकार से जब प्रणाम किया तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको उठाया उनका आलिंगन किया और उन्होंने तुरंत पूछा सनातन गोस्वामी के बारे में हाँ और बाकी बहुत सारी चीज़ें चैतन्य महाप्रभु ने पूछी और फिर उनको कहा कि अभी आप आपको आ, आपकी आ, उन्होंने उनको फिर आ, ये किया ट्रेनिंग देना शुरू किया तो इलाहाबाद जाते तो वहाँ बिंदु माधव का बहुत सुंदर टेम्पल है विग्रह है बिंदु माधव जहाँ महाप्रभु रोज राधा कृष्ण है बिंदु माधव तो उनका दर्शन क्या करते थे और फिर वहाँ दशाश्वमेध घाट है तो वहाँ दशाश्वमेध घाट पर चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बिठाया और लगभग दस दिन के लिए शिक्षा प्रदान की आ, सारे शास्त्रों का जो सार है वो उन्होंने उनको सिखाया रूप गोस्वामी को और रूप गोस्वामी ने महाप्रभु की कृपा से अपने हृदय में वो शिक्षा को धारण किया और फिर रूप गोस्वामी ने उन्हीं शिक्षाओं के आधार पर कई सारे ग्रंथ लिखे और उनके प्रमुख ग्रंथ जो प्रभुपाद ने अनुवाद किया हैं वो कौन सा है भक्ति रसामृत सिंधु और श्री उपदेश अमृत तो ये दोनों ग्रंथ बहुत मूल्यवान है एक भक्त के लिए तो ऐसे रूप गोस्वामी ने महाप्रभु की कृपा को प्राप्त किया और फिर रूप गोस्वामी महाप्रभु ने कहा कि आप आगे वृंदावन चले जाओ और वहाँ जाकर सेवाएं करो तो कई सेवाएं दी उनको पहली सेवा क्या थी कि जैसे वृंदावन जाओगे वृंदावन में सारी लीला स्थलियों की खोज करो दूसरी चीज़ क्या थी कि आप वैष्णव सदाचार के ऊपर ग्रंथ आदि का निर्माण करो सनातन गोस्वामी और इन दोनों को मिला के शिक्षा थी और कहा कि भक्ति ग्रंथों की रचना करो कौन से ग्रंथ भक्ति ग्रंथ अभी देव ने बहुत सारे ग्रंथ दिए हैं लेकिन उसमें भक्ति का इतना वर्णन नहीं है जितना बाकी आदि चीजों का वर्णन है तो इन्होंने कहा भक्ति ग्रंथों की रचना करो तो इन्होंने सारे शास्त्रों के अंदर से चीज़ों को निकाला और नए ग्रंथों को कंपाइल किया हाँ तो रूपा गोस्वामी ने कई सारे ग्रंथ लिखे हैं तो ऐसे रूप गोस्वामी वृंदावन पहुँचे हाँ और वहाँ उन्होंने सारी सेवाएं की और फिर उन्होंने देखा कि मेरे जो भ्राता हैं सनातन गोस्वामी हाँ उन्होंने मदन मोहन के विग्रह को ढूंढ के निकाला है फिर अलग अलग विग्रहों को ढूँढ के निकाला गया था फिर उनको एक एक एक चिंता थी कि शास्त्रों में गोविंद देव का वर्णन आया है किसका वर्णन है गोविंद देव हा गोविंद देव का प्रणाम मंत्र क्या है बुक अब खोलिए पेज नंबर पदावली नया तो आपके लिए होमवर्क है कल शाम तक तीन प्रणाम मंत्र आपको याद करने हैं कितने एक प्रणाम मंत्र है राधा मदन मोहन का देव प्रणाम दूसरा है देव प्रणाम गोविंद देव का प्रणाम मंत्र और तीसरा है गोपीनाथ का का प्रणाम तो का प्रणाम मंत्र मंत्र तो गोविंद देव देव क्या है कल्प वृक्ष के नीचे परम सुंदर रत्नों के द्वारा बने हुए भवन में मणिमयी सिंहासन पर विराजमान एवं अपने अतिशय प्रिय ललिता विशाखा आदि सखियों के द्वारा प्रतिक्षण जिनकी सेवा होती रहती है मैं उन श्रीमती राधिका एवं श्रीमान गोविंद देव जी का स्मरण करता हूं तो आप ये प्रणाम मंत्र याद कीजिए इस पूरी यात्रा में कल तक हो जाएंगे याद आपको होंगे याद कि नहीं हाथ ऊपर कीजिए किसको याद होंगे सिंपल है या, याद करना आप एक छोटे पेपर में लिख लीजिए और अपने बीड बैग के उसमें रख दीजिए हम पैसे रखते हैं ना तो उसमें रख दीजिए छोटे से तीन प्रणाम मंत्र जैसे आपको खाली समय मिला खोलिए और उसको उच्चारण करते जाइए देखेगी कि शाम तक आपको मुखस्त हो जाएंगे हाँ तो ये तीन प्रणाम मंत्र बहुत आवश्यक है तो रूप गोस्वामी जब वृंदावन आए तो उन्होंने देखा उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा था कि भगवान के जो प्रपौत्र है वज्रना उन्होंने 18 विग्रहों की स्थापना की थी कितने 18 विग्रह कई सारे कृष्णा विग्रह थे वृंदा देवी हाँ, शिव जी के विग्रह थे तो ऐसे 18 प्रमुख विग्रहों की स्थापना की कृष्ण तो चले गए दोपहर के अंत में इस ब्रज भूमि को छोड़कर हाँ जो गर्ग समित आदि ग्रंथ कहते कि कृष्ण द्वारका से आए और उन्होंने ब्रजवासियों के लिए बहुत बड़ा एक रथ लाया उस रथ का वर्णन इतना डिटेलिंग में किया है कि उसमें घुंघरू कैसे लटके हुए थे उसमें वो फ्लैग्स कैसे थे वो कैसे बना हुआ था फिर सारी गोपी काए नंद महाराज सब उसमें चढ़ते हैं कृष्ण कीर्तन करते हुए गोलोक वृंदावन जाते हैं तो ब्रज तो खाली हो गया कोई नहीं रहा तो फिर सारा जंगल जंगल हो गया था तो उस समय युधिष्ठिर महाराज ने जब राजा परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया तो उस समय मथुरा का राजा उन्होंने वज्रनाथ को बनाया था एक ही पुरुष बचा था वंश में। वो कौन थे? वज्रना जो कृष्ण के प्रपौत्र थे कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उनके अनुद्ध और उनके वज्रनाथ तो ऐसे को राजा बनाया लेकिन कोई प्रजा ही नहीं थे तो फिर कुछ ब्राह्मण इधर उधर से भेज देवा मथुरा में और वहाँ शांडिल्य ऋषि वहां थे उन्होंने कहा कि आप कृष्ण के लीला स्थलियों को ढूंढो तो ये वज्रनाथ इतने कृष्ण से आसक्त थे उनकी माता उन आ, आ, उत्तरा थी उनकी क्या कहेंगे कहेंगी ग्र, अभिमन्यु की अभिमन्यु की क्या वाइफ हाँ उक्तरा तो उत्तरा वहां थी तो वज्रनाथ रोज ब्रज के जंगलों में जाते थे वनों में और हर वृक्ष के नीचे जाके रोया करते थे कि हे कृष्णा आप मुझे कृपा करो मेरे ऊपर और आपकी लीला स्थलियों को प्रकट कराओ तो महाप्रभु या कृष्ण की कृपा के कारण कई सारे लीला स्थलिया सबसे पहले वज्रनाम ने ढूंढ के निकाले एवं जो राधा कुंड है राधा कुंड को पहले वज्र कुंड कहा करते थे हाँ तो ऐसे बहुत सारे वान बहुत सारे लीला लिया उन्होंने ढूंढी और उनका नामकरण किया ब्रज में जितने भी नाम हम सुनते हैं गांवों के वगैरह आपके द्वारा दिए गए थे जैसे आप हाईवे में जाते हो हाईवे में एक बोर्ड पड़ेगा आप एक, एक गाँव का नाम आता है क्या है चौमुहा चौमुहा, चौमुहा मतलब ब्रह्मा जहां ये ब्रह्मा ने बछड़ो की चोरी की थी जिसमान में उस गाँव का नाम क्या है चौमुहा हाईवे पर ही ब्रज जाते समय तो सारे ऐसे लीलास्तलिया खोजी वो उनको स्थापित किया कुंड बनवाए फिर टेम्पल्स बनवाए 18 विग्रहों की स्थापना की और उनमें से ये प्रमुख तीन देव कौन कौन से देव है तीन गोविंद देव गोपीनाथ और मदन मोहन ये तीन प्रमुख विग्रहों की उन्होंने स्थापना की तो जब सबसे पहले वज्र नाम ने एक क्या कहते हैं जो कार्विंग करता है मूर्ति बनाने वाला वो शिल्पी, उसके द्वारा मदन मोहन का विग्रह बनाया तो मदन मोहन का विग्रह जब बनवाया तो फिर उन्होंने तुरंत ही उत्तरा को बुलाया तो उत्तरा आई और मदन मोहन को देखा तो मदन मोहन को देखा तो उन्होंने कहा कि ये मदन मोहन के जो चरण कमल हैं, है चरण मतलब यहाँ कमर से लेकर चरण कमलों तक का जो स्थान है हाँ। वो मध कृष्ण के समान है कृष्ण के चरण कमल ऐसे ही थे exactly. फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने जब अः गोविंद देव का विग्रह बनाया और फिर उत्तरा को बुलाया क्योंकि एक ही व्यक्ति थी जिन्होंने कृष्ण को देखा था कृष्ण है कैसे तो उत्तरा जैसे आती थी विग्रह को देखती थी तो वो बता देती थी कि कृष्ण का ये भाग इस समान है जो गोविंद देव का विग्रह बनाया उन्होंने अपना जो पहलू क्या कहते पल्लू उसको ऐसे डाल दिया शर्मा गई उत्तरा क्या हो गई शर्मा गई क्योंकि गोविंद का मुंह कैसे था कृष्ण के समान हाँ, साक्षात तो उत्तरा फिर उन्होंने गोपीनाथ के विग्रह बनाए जो विग्रह बनाए तो उन्होंने कहा उनकी जो हाँ पेट और भुजाएं और छाती वगैरह ये सब गोपीनाथ के समान है तो इस प्रकार से उत्तरा हाँ ये वर्णन करती हैं और वज्रना फिर इन विग्रहों की स्थापना करते हैं और सब जगह सेवा कार्यरत होती है लेकिन कालांतर में हाँ टाइम हर चीज को खत्म करता है तो कालांतर में कई सारे कारण हुए हैं जिनके कारण ये सारे जो विग्रह हैं वो लुप्त हो गए हैं जैसे आज जिस स्थान में गोविंद देव मंदिर है उस स्थान में गोपाल मंदिर हुआ करता था साक्ष गोपाल भगवान उस स्थान में एक विशाल मंदिर था हा? तो जब रूप गोस्वामी ने सोचा कि गोविंद जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है वो ब्रज में मुझे प्राप्त नहीं हो रहे हैं कहा है तो ब्रज के कई वनों में रोया करते थे यमुना के किनारे पूरे दिन बैठा करते थे या वृक्ष के नीचे अकेले क्योंकि महाप्रभु चाहते थे ये गोस्वामी ने अपने जीवन में सारा कष्ट क्यों उठाया केवल चैतन्य महाप्रभु के प्रसन्नता के लिए तो भक्त का जीवन यही है भक्त को हमेशा हाँ जो आध्यात्मिक गुरु है हर कृष्ण को प्रसन्न करना इस इसके लिए उसका जीवन हमेशा तत्पर होना चाहिए तो ऐसे रूप गोस्वामी रो रहे थे एक दिन यमुना के किनारे तो उस समय एक ब्रजवासी आता है बहुत सुंदर युवक एक प्रकार से किशोर अवस्था का कुछ ग्रंथों में कहा है कि एक बालक आया ब्रजवासी बालक कुछ ग्रंथों में वर्णन आया है कि एक ब्रजवासी आया और रूप गोस्वामी को कहा है रूपा क्यों रो रहे हो वो, वो गोविंद देव के बारे में बोलने लगे कि गोविंद देव कहाँ है गोविंद देव को मैं ढूंढ रहा हूँ मैं चाहता हूँ वो प्रकट हो जाए तो उन्होंने कहा देखो एक चीज मैं जानता हूँ या यमुना के नजदीकी एक टीला है गोम टीला क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं आप लोग थोड़े से सुस्त क्या हो गए हैं सुस्त सीधा बैठ जाइए धूप लग रही यहां है। हाँ। तो यहाँ आ जाइए तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक गोम टीला है छोटा सा पहाड़ के समान हाइट वाला तो उसके ऊपर एक गाय आती है सुरभि गाय कौन सी गाय, गाय। तो आप ऐसे बोलते रहेंगे ना फिर नींद नहीं आएंगे हाँ। तो सुरभि गाय आती है एक गाय आती है और वो दूध अपना सारा वहां अर्पित करती है सारा दूध छोड़ती है एक छेद छिद्र है और फिर चली जाती है तो फिर इनके सामने ही ही बोल के वो ब्रजवासी चला गया अचानक गायब हो गया तो रूप कि ये तो साक्षात कृष्ण हो सकते हैं वो फिर उस ब्रजवासी के विरह में रोने लगे पहला विरह उनसे रहने जा रहा है गोविंद देव का फिर ये ब्रजवासी कृष्णा है और फिर गए उस टीले के पास देखा सामने से ही कि वो गाय वास्तव में आकर दूध वहां डाल रही थी एक छेद में तो रूप सारे ब्रजवासियों को वहां जो भी लोकल ब्रजवासी थे उनको लाते हैं कई सारे हथियार लेकर और खुदाई करते हैं उसमें से ये विग्रह निकलते हैं जिनका हमने अभी अभी दर्शन किया राधा गोविंद देव की तो ऐसे गोविंद देव का प्राकट्य एक प्रकार से ब्रज में हुआ है कई बार हम सोचते कि भगवान भक्तों के आसुरों का वध करने के लिए आते हैं लेकिन नहीं भगवान आसुरों को मारने के लिए नहीं आते भगवान अपने भक्तों की रिक्वेस्ट जब भक्त रिक्वेस्ट करते हैं कि कृष्णा प्लीज आप आ जाओ हाँ जैसे वसुदेव देव के ने किया नंद महाराज और यशोदा ने किया था तो उनके लिए आए हैं लेकिन आते तो साथ साथ क्या करते आसुरों को मारते भी हैं तो ये काम सेकेंडरी है उनके लिए तो इसलिए भगवान प्रमुख रूप से आते हैं और अपने भक्तों को केवल आनंद सागर में डुबोना चाहते हैं हाँ विशेष रूप से ब्रजवासियों को तो ऐसे गोविंद देव प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होने के बाद उनकी सेवा करना शुरू करते है रूप गोस्वामी तो उस समय रूप गोस्वामी के लिए तो ये विग्रह प्रकट हुए या उन्होंने प्रकट करा है उनके लिए एक मंदिर की आवश्यकता थी किस चीज की आवश्यकता थी अभी हम जब विवाह करते तो पहले क्या सोचते डिवोटित तो है अभी आ उनको थोड़ी पेड़ के जिनका नाम था रघुनाथ भट्ट क्या नाम था रघुनाथ तो भट्ट महाप्रभु के एक बहुत बड़े भक्त थे जिनके उनके पिता जिनका नाम था तपन मिश्रा क्या नाम था तो जितने नाम हम एक वो रखते है को, सेवा लगाते क्वेश्चन बनाए रोज शाम को जाने के बाद और एक लंबा दो सौ क्वेश्चन का वो दे दे यात्रा में एंड में जो हमारा ट्रेन ट्रेन जर्नी है उसमें लिखते जाए तो फिर वो जो रघुनाथ भट्ट थे उनके पिता का नाम था तपन मिश्रा जो बनारस में रहा करते थे और महाप्रभु बनारस में गए थे वहां उन्होंने सरस्वती उनका उधार किया और जगन्नाथपुरी में महाप्रभु रहने लगे तो फिर रघुनाथ भट्ट अकेले पुत्र थे माता पिता के तो वो आते थे महाप्रभु के पास जगन्नाथपुरी में और महाप्रभु की सेवा करते थे गंभीरा में और उनके लिए कुकिंग करते थे रघुनाथ भट्ट की दो क्वालिटीज बहुत प्रभावशाली थी दो गुणों के लिए हर कोई उनसे प्रेम करता था एक था कुकिंग करना क्या था वो ऐसा कुकिंग करते थे कि साक्षात राधा रानी ने बनाया हो ऐसे स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन रघुनाथ भट्ट बनाते थे और दूसरा था भागवतम का उच्चारण करना हाँ स्वीट प्रसाद खाएगा तो स्वीट बोलेगा भी नहीं तो वैसे ही रघुनाथ भट्ट के दो गुण महाप्रभु को बहुत अच्छे लगते थे कि भागवतम जब बोलता है ये रघुनाथ भट्ट अलग अलग ट्यून्स में बोला करते थे भागवतम सात आठ ट्यून्स में तो फिर महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट ने कहा कि मैं तो आपके चरण छाया में रहना चाहता हूँ महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं देखो अभी नहीं तुम्हारे माता पिता ना महान वैष्णव है महान भक्त हैं उनकी सेवा करो जब वो शरीर त्यागेंगे तब तो तुम मेरे पास आना उनको महाप्रभु ने दो आज्ञा दी कि विवाह मत करना कभी और दूसरा कहा महाप्रभु ने कि आप माता पिता की सेवा करो क्यों करो क्योंकि वो कृष्ण भक्त है तो कृष्ण भक्त माता पिता है वही सेवा करने योग्य है जो माता पिता भगवत भक्त नहीं है उनकी सेवा करना इतना शास्त्रों के अनुसार इतना उचित नहीं है हाँ फिर भी ठीक है लेकिन बेटर क्या है वैष्णवों की सेवा करना तो फिर ये दो का पालन रघुनाथ भट्ट ने किया और जब उनके माता पिता कुकिंग आदि करते हैं फिर रघुनाथ भट्ट कहते हैं कि महाप्रभु कहते है रघुनाथ तुम अभी वृंदावन चले जाओ और वहां तुम्हारे बड़े भाई के रूप में वहां रूप गोस्वामी है वहां सनातन गोस्वामी हैं, उनकी छत्र छाया में रहो तो ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु आज्ञा देते हैं और उनको एक आज्ञा विशेष रूप से देते हैं कि वृंदावन में सदैव श्रीमद भागवतम का उच्चारण करो तो ये जो बाकी गोस्वामी थे ना छह गोस्वामियों में पांच थे वो सारे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से भागवतम सुना करते थे रोज श्रीमद भागवतम की कक्षा राधा दामोदर मंदिर में हुआ करते थे और वहां या फिर पेड़ों के नीचे हुआ करते थे जहाँ रघुनाथ भट्ट के द्वारा ये उनको सुना करते थे तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब भागवतम बोलते थे क्योंकि भागवतम कृष्ण का सर्वोत्कृष्ट गुणानुवर्णन है जैसे हमें अपनी प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता है वैसे कृष्ण को सबसे अच्छा कुछ लगता है तो भागवतम सुनना कृष्ण को भागवत सुनना बहुत अच्छा लगता है इवन महादेव शिवजी को भी भागवत सुनना बहुत अच्छा लगता है एक बार केरला में एक स्थान है गुरुवायु हम गए थे कुछ साल पहले तो वहाँ एक टेम्पल है तो वहाँ शिवजी और पार्वती दोनों बैठे रहते तो साल में एक बार कुछ दिनों के लिए खुलता है वो मंदिर जिसमें एक डिबोटी जाकर सुना करते थे भागवतम का दशम स्कंद और उसमें कौन सा चैप्टर सुनाया सुनाया जा रहा था रुक्मिनी का हरन रुक्मिनी रुक्मिनी का हरण करते ना भगवान तो जब इस दिन में पढ़ता था और बुकमार्क बुक के बीच में रख के वो भक्त जाता था वापस तो जब दूसरे दिन आता था देखता था कि वो बुकमार्क उधर ही है शिव जी क्या करते थे रात को जो बुक रखा था टेंपल में चाहे वो बुकमार्क जो आगे गया उसको फिर से पीछे लाके रखते थे हाँ ये रुक्मिनी स्वयं को सुनने के लिए रुक्मिनी हरण हाँ वो भागवतम तो को कंटिन्यूअस जब पार्वती ने पूछा ऐसा क्यों करते है? कहते कि मेरा ना ने भर रहा है एक कृष्ण कथा इतनी गौरवशाली है कि उसको मैं और सुनना चाहता हूं तो वैसे ही रघुनाथ जब इसको सुनते थे या वर्णन करते थे कि जीवन बारिश भी आती थी तो रघुनाथ भट्ट को उस जब वर्णन करते थे वह बारिश से भेकते नहीं थे वो कभी और ना उनकी भागवत की बुक भेकती थी मैं भी श्रोता होंगे हाँ जैसे आप लोग धूप में हो और मैं छाया में हूँ तो इधर आ सकते हैं यहाँ आ सकते या तो ना वो भी या तो, तो, तो, तो, तो, तो आगे हो सकते तो हैं यहाँ है आ, आ, आ सकते हैं जी इसका ना स्थान चेंज कर दीजिए बॉक्स का आप लोग यहाँ आ सकते हैं ना स्पेस है धूप में हैं और आप आप लोग इधर इधर आ सकते हैं। आप मेरे पीछे हो जाएंगे क्यों तो, बोरा सकते है। ठीक है। तो हरे क्रिष्न, हरे क्रिष्न, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा बॉक्स को कर मेरे और उसका फेस नहीं होना चाहिए उधर फेस करो हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो हम कहाँ थे अभी हाँ तो, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब भागवतम का वर्णन करते थे तो भागवतम भिगती नहीं थी जब बारिश आदि भी हो जाए हाँ एक बार वर्णन आता है कि मानसी गंगा में कूद पड़े तो भागवतम में हाथ में थे लेकिन वो भीगे नहीं हाँ इतने निमग्न रहा करते थे भागवतम में और एक दूसरा गुण था उनका कभी भी किसी भक्त की निंदा नहीं करते थे और कोई आता भी था निंदा लेकर हाँ तो अपने कान बंद कर लेते थे या फिर उसकी उसके गुणों का वर्णन करते थे तो ये उनकी एक विशेष ये विशेष एक गुण था तो ऐसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इतने ज्यादा प्रचलित नहीं थे लेकिन फिर भी उनके एक बहुत बड़े शिष्य थे हाँ क्या था उनका नाम राजा मानसिंह क्या नाम था ना जा जा। मान सिंह ये जो जयपुर के हैं तो ऐसे शिष्य थे उनके अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे वो नवरत्नों में एक मानसिंह थे हाँ नाइन जो प्रमुख नवप्रमुख पर्सनालिटीज थी अकबर के तो जब ये राजा मान सिंह रघुनाथ भट्ट की सेवा में थे या उनके शिष्य थे तो रघुनाथ भट्ट से कहते कि क्या सेवा करूँ मैं आपकी रघुनाथ भट्ट कहते कि आप गोविंद देव के लिए मंदिर बनवाओ किसके लिए गोविंद देव, देव के लिए मंदिर दे। बनवाओ तो रघुनाथ भट्ट ने जैसे आज्ञा दी राजा मानसिंह ने अपना धन लगाया और अकबर से सारा पत्थर स्पॉन्सर करवाया है ना कितना अमेजिंग है इंटेलिजेंट होते हैं नहीं अपना धन लगाया और पत्थर जो रेड रेड पत्थर हाँ आगरा में जाओ तो उस राजाओं के सारे महल रेड़ पत्थर में है लाल किला भी दिल्ली में तो वो सारा रेड़ पत्थर उनसे स्पॉन्सर करवाया हर करवा के नॉर्थ इंडिया का सबसे विशाल और अप्रतिम मंदिर का निर्माण किया हाँ जो राधा गोविंद देव के लिए है इतना विशाल इतना सौंदर्यशाली और सात मंजिल का कितने मंजिल का सात फ्लोर्स का का आप अभी कितने फ्लोर फ्लोर कौन से फ्लोर में रहे रहे फ्लोर में रह रहे हो सातवें तो इतना विशाल मंदिर था था और का वो सेंटर गोस्वामी जब रहा करते थे तो कुछ भी कहा होता था तो सबसे पहले वहां न्यूज अवेलेबल हाँ, हुआ करती थी या कोई भी बंगाल से कोई डिवोटी आ रहा है तो सबसे पहले गोविंद टेंपल आएगा चाहे नरोत्तम दास ठाकुर पहली बार आए थे श्रीनिवास आचार्य आए थे श्यामानंद पंडित आए थे जितने भी बड़े बड़े वैष्णवा जगह वृंदावन आते थे सबसे पहले गोविंददेव मंदिर और गोविंद मंदिर में रोज शाम को गवर कथा हुआ करती थी चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का वर्णन हुआ करता किया जाता था और सारे वैष्णव सुना करते थे और रोज संध्या आरती वहां जब होती थी तो पूरे वृंदावन के डिबोट गोविंद देव के मंदिर में आपको नजर आएंगे किसी भक्त को मिलना है तो कहा जाना होगा आरती में उस समय सारे भक्त वहां होते थे विशेषता थी तो फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने अपने जो शिष्य हैं उनके द्वारा इस विशाल मंदिर का निर्माण किया और जब रूप गोस्वामी को यह विग्रह मिले ना गोविंद देव तो रूप गोस्वामी को बहुत आनंद हुआ रूप गोस्वामी ने तुरंत एक लेटर लिखा किसको लेटर लिखा होगा बताइए किसको चैतन्य महाप्रभु को तो एक डिवोडी को भेजा घोड़े के ऊपर लेटर लेके जाओ तो लेटर लेके गया जब जगन्नाथपुरी में पहुंचा तो चैतन्य महाप्रभु क्लास में थे चैतन्य महाप्रभु क्लास सुन रहे थे क्लास कौन दे रहा था गदाधर पंडित टोटा गोपीनाथ में श्रीमद भागवतम के ऊपर और सारे भक्त बैठे थे जैसे तो डिबोटी पहुंचा कि आपके लिए लेटर पत्र आया है रूप ने भेजा है तो महाप्रभु या फिर जगन्नाथपुरी के जितने भक्त थे उनके कान खड़े हो जाते थे ठीक है ले लीजिए हाँ धन्यवाद राजा गोविंद देव राज महाभिषाद तो आप प्रभु जी के लिए हरे कृष्णा मंत्र उच्चारण करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा थैंक यू तो गोविंद कितने दयालु हैं कथा सुनते रहो और हाँ ये विशेषता है तो फिर छोटा गोपीनाथ थैंक यू छोटा गोपीनाथ में जब सुन रहे थे तो वैसे जगन्नाथपुरी के भक्तों को एक चीज बड़ी अच्छी लगती थी कि वृंदावन में क्या चल रहा है आजकल तो जैसे हम सोचते ना उस मंदिर में क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है तो जगन्नाथपुरी के भक्तों का हमेशा अच्छा लगता था सुनना ये जो छह गो है ना ये वृंदावन में करते क्या है कौन सी किताबें लिख रहे हैं कौन सी डी का इंस्टॉल कर रहे हैं कौन से मंदिर बनवा रहे हैं हमेशा कुछ ना कुछ हलचल वहां चलती रहती थी और जगन्नाथपुरी के भक्त कोई भक्त जाता भी था तो आने के बाद पूरा उसके गले में पड़ के या उसके इर्द गिर्द बैठ कर सुना करते थे तो कृष्णदास कविराज वर्णन करते हैं कि वहाँ क्या क्या हुआ करता था जगन्नाथपुरी में चैतन्य चरितमृत में तो जब ये लेटर आया चैतन्य महाप्रभु ने कहा भी थोड़ा सा रुको कथा के बीच में ये इम्पोर्टेंट है रूप गी का पत्र है और रूप गोस्वामी तो मेरे मन को पढ़ने वाला व्यक्ति है इसलिए हम क्या करते हैं रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र श्री चैतन्य भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाती स्व पदातिक जो रूप गोस्वामी है चैतन्य महाप्रभु के मन अभीष्ट को जानते हैं ऐसे रूप गोस्वामी के चरण कमलों में मैं प्रणाम कर रहा हूँ या उनका स्मरण कर रहा हूँ तो ऐसे रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के हृदय को जाना कर जान, जानते थे ये उनकी दिव्यता थी एक बार स्वरूप दामोदर ने पूछा कि ये रूप आपके महाप्रभु ने कहा स्वरूप दामोदर ये रूप मेरे मन के में क्या चल रहा है वो जानता है कहते एक बार आपने उनका आलिंगन किया था कहा दशाश्वे घाट और उसमें अपना सारा शक्ति संचारित किया था जिसके कारण वो आपके मन की बात को जानता है और ये जानता है कि आप वास्तव में कृष्ण हो लेकिन श्याम वर्णों को त्याग कर गौर वर्ण आपने धारण किया है और राधा रानी के भावों का आस्वादन कर रहे हैं तो तो इस प्रकार से जब लेटर आया तो महाप्रभु ने जोर से पढ़ा ऐसे नहीं कि अकेले पढ़ा जोर से सबको सुनाया कि अरे रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि उनको गोविंद देव की प्राप्ति हुई है वहां गोविंद देव विग्रह मिले हैं लेकिन उनको सेवा के लिए भक्तों की आवश्यकता है किसकी आवश्यकता है हाँ ऐसा हमें कहा जाए अभी उस मीटिंग में महाप्रभु यदि कहेंगे कि हाथ ऊपर कीजिए कौन कौन जाना चाहता है वृंदावन सेवा के लिए सबको छोड़ कर कितने कितना कितने लोग जाना चाहेंगे बहुत मुश्किल है हमें अपने परिवार आदि से भी दूर भेजा जाए जा आप इसकोन मायापुर में दो महीने के लिए आपको भेज देते आके सेवा करने के लिए तो मुश्किल है हम नहीं जा पाएंगे तो वहाँ जब महाप्रभु ने सोचा किसको को भेजो तो कई बार होता है ना गुरु कहते हैं जब भक्त होते हैं किसी एक मंदिर में किसी भक्त को भेजना हो तो टेंशन आ जाता है जब टेंपल ट्यूवर्टीज होते हैं ना ब्रह्मचार्य बैठे रहते तो गुरु आते हैं सोचते कि वो छोटा सा मंदिर है वहाँ भक्तों की आवश्यकता है तो ऐसे हृदय काटने लगता है कि कहाँ जाऊ वहाँ उस छोटे से स्थान में क्या होगा वहाँ हाँ तो डरते हम सेवा के लिए तो वहाँ बहुत सारे भक्तत्व हैं तो महाप्रभु ने सोचा किस चूज करो तो महाप्रभु ने अपने जो पर्सनल सेवक थे उनको चूज किया उनका नाम था काशीश्वर पंडित क्या नाम था तो चैतन्य महाप्रभु के दो सेवक थे एक थे गोविंद और एक थे काशीश्वर पंडित तो गोविंद चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे पर्सनल सेवा उनको मसाज करना उनके क्लोथ वॉश करना उनको प्रसाद सर्व करना इत्यादि और जो काशिश्वर पंडित थे वो बहुत हट्टे कट्टे हाइटेड भक्त थे और वो उनके महाप्रभु के बॉडीगार्ड गार्ड थे जब चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ टेम्पल में दर्शन करने के लिए जाना होता था तो बहुत भीड़ होती थी इतने लंबे लंबे हाथ जैसे झाड़ू से आप सारी चीजें एक और भगा देते हो तो वैसे ऐसे भक्तों को एक हाथ से इधर दूसरे हाथ से वहाँ रास्ता खाली करते सीधा महाप्रभु जगन्नाथ टेम्पल में तो काशिश्वर पंडित को बुलाया कहा है काशिश्वर देखो रूप गोस्वामी को गोविंद देव मिले हैं वृंदावन में और उनकी सेवा करने के लिए भक्तों की आवश्यकता है तो मैं चाहता हूँ आप चले जाओ तो काशिश्वर काशीश्वर पंडित रोने लगे साक्षात महाप्रभु को छोड़कर के कहा जाओ वृंदावन के वनों में और वहा वृंदावन में कुछ इतनी सुविधा नहीं थी प्रसाद आदि की चैतन्य चरितम में आता है कि जो भी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी और जो भी बंगाल के भक्त जाते थे वो हमेशा बीमार रहते थे, थे पेट का प्रॉब्लम कौन सा प्रॉब्लम इन डाइजेशन की समस्याएं क्योंकि वहाँ ये बंगाली डिवोट राइस चाहिए उनको क्या चाहिए भात खान खाते हैं अभी वहाँ सारे नॉर्थ इंडिया में रोटियाँ और क्या क्या वहाँ उनको ये दिक्कत थी तो एक भक्त थे जिनका नाम था सुबुद्धि राय क्या था ये ऐसे भक्त थे जमींदार थे सबको त्याग कर जब वो वहां गए उनकी भी एक अलग से लीला आती है जब वो जगन मथुरा गए तो उन्होंने अपना जीवन केवल भक्तों की सेवा करने में लगाया कुछ नहीं सोचा वो रोज वन में जो लकड़ी सूखी लकड़ी है लकड़िया इकट्ठा करते थे मथुरा के बाजार में बेचते थे और लकड़ियों से जो धन आता था ना उस धन से जो बंगाल से आए हुए वैष्णव है उनकी सेवा करते थे उनके लिए दही उनके लिए कुछ चीजें खरीदते थे ताकि उनका हेल्थ अच्छा रहे लेकिन खुद पूरे दिन क्या करते थे लकड़िया इकट्ठा करते थे अब देखो ये कितना हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग है वैष्णव को सर्व करने के लिए अपना जीवन उन्होंने लगा दिया और महाप्रभु के बहुत प्रिय बने सुबुद्धि राय तो ऐसे जो वैष्णवाज हैं जो काशिश्वर पंडित आदि है काशिश्वर पंडित तो वैसे रोने लगे तो महाप्रभु ने कहा नहीं तुम्हें जाना होगा उन्होंने कहा मैं आपके बिना कैसे जा सकता हूं हूँ तो महाप्रभु ने क्या किया फिर पहली बार चैतन्य महाप्रभु ने अपने हृदय से एक विग्रह को प्रकट किया हा? जिनको कहते गौर गोविंद क्या कहते हैं तो आज आपने यदि ठीक से देखा होगा अल्टर में तो वो विग्रह इधर है गौर गोविंद इतने छोटे से हैं हाँ कृष्णा के साथ एक छोटे से इतने हाइटेड विग्रह हैं जो महाप्रभु ने दिए थे काशीश्वर पंडित को काशीश्वर पंडित को कहा कि जाओ ये मुझसे अभिन्न है और गोविंद देव के साथ हाँ उनकी पूजा करो तो काशीश्वर पंडित महाप्रभु को लेकर आए एक प्रकार से गौर गोविंद लाए और गोविंद देव मंदिर में गोविंद के चरणों के पास रखा और बचा हुआ जो भी अपना जीवन था काशीश्वर पंडित ने गोविंद गोविंद देव की सेवा की थी तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी को ये राधा गोविंद देव प्राप्त हुए थे लेकिन कुछ समय बीता तो उस समय जो ये औरंगजेब था औरंगजेब जब आगरा में था तो आगरा में एक दिन अपने महल के ऊपर से वो देख रहा था अलग अलग अपने मंत्रियों के साथ बातें करते हुए दूर देखा उसने कि बहुत विशाल जोत जल रही है तो उन्होंने अपने मंत्रियों को पूछा क्या है यहाँ प्रकाश कहाँ से आ रहा है तो किसी मंत्री ने कहा वृंदावन में ये हिंदुओं का मंदिर है जिसके ऊपर चौबीस घंटे घी की मशाल जलती रहती है घी का दिया या बड़ा मशाल जिसका ये प्रकाश है तो कहा कि ये गोविंद देव का मंदिर है तो औरंगजेब ने कुछ नहीं सोचा अराउंड 1670 या कुछ ऐसे उस समय अपने सैनिक भेजें और प्रमुख मंदिरों को तोड़ा उसमें थे मदन मोहन गोपीनाथ और गोविंद देव ये प्रमुख तीन मंदिरों का औरंगजेब ने तोड़ा ये तो जो सात मंजिली मंदिर था तो इतना विशाल कि सारे सैनिक उसके ऊपर चढ़े और तोड़ने लगे ऊपर से दो मंजिला तक तोड़ा और ऐसा ऐसा कहते लोकल लोग या उन ग्रंथों में वर्णन आया कि हनुमान प्रकट हो गए बहुत बड़े बंदर के रूप में या जो भी है और गुस्सा इतना गुस्सा अपना प्रकट किया कि सारे सैनिक डर के भाग गए और दूसरा वर्णन भी आता है कि वो मंदिर हिलने लगा जिसके कारण वो सैनिक डर के मारे गोविंद देव मंदिर से उतरे और भाग गए तो केवल दो ही फ्लोर बचे थे जो अभी हम देखते हैं और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर मस्जिद बनाया आज भी पुराने फोटोज हैं हाँ कुछ ग्रंथों में जिसमें दिया है कि गोविंद मंदिर जो टूटा उसके ऊपर मस्जिद है हा? तो ऐसा उन्होंने उसका परिवर्तन किया था तो फिर जब ये मंदिर तोड़ा तो उससे पहले ही विग्रहों को जयपुर लाया गया क्योंकि यही एक स्थान था जो वैष्णव यहाँ वैष्णव के संरक्षण का स्थान था राजा मानसिंह तो ऐसे राजा मानसिंह याद है और राजा मानसिंह के अंदर आ, अंदर में ये एरिया था जो वैष्णवों के लिए बहुत सुलभ था भगवत भजन और सेवा के लिए तो उन विग्रहों को फिर यहाँ लाया गया गोविंद देव को गोपीनाथ को मदन मोहन को और उनके साथ वृंदा देवी ये चार विग्रह एक बार बैलगाड़ी में डाले वृंदावन में और वृंदावन के बाहर जब जाने लगे तो रात्रि हो गई तो एक स्थान में काम्य में वो जो से रात को रुके वृंदावन से बाहर निकल के ले तो काम्य में, में जब रुके तो वहां जो विग्रह नीचे थे तो जो वृंदा देवी है वो उठाने लगे उनको बैलगाड़ी में रखने के लिए वो उठा नहीं पा रहे थे तो वृंदा देवी उधर ही रह गई वृंदा देवी ने कहा मैं ब्रज से बाहर नहीं जाऊंगी तो ब्रज में जितनी भी लीलाएं होती है वो वृंदा देवी के अधिकार में होती है जैसे हम कहते हैं ना कृष्ण के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता इस जगत में कृष्ण की इच्छा के बिना वैसे ही वृंदावन में वृंदा देवी की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता तो वो सारी करती है तो ऐसे वृंदा देवी उधर ही रही लेकिन बाकी ये तीन विग्रह जयपुर आ गए और फिर यहाँ सेवा करने के लिए सेवारत रहे तो यहाँ और भी विग्रहे राधा दामोदर जीव गोस्वामी के और राधा विनोदी लोकनाथ गोस्वामी के राधा माधव जयदेव देव गोस्वामी के तो ऐसे छह विग्रह विग्रह यहां आए, हाँ, हाँ, आए। गोपीनाथ गोविंद मदन मोहन विनोदीलाल और राधा दामोदर राधा माधव तो ये छह विग्रह यहाँ आए और फिर ये जो तीन विग्रह पहले आए मदन मोहन गोपीनाथ और गोविंद देव तो ये राजा ने इनको तीन स्थानों में रखा अपने जयपुर में उनके घर में जो अपना अल्टर बनाया था वो राधा मदन मोहन थे अपनी पत्नी अपनी बेटी उनके राजकुमारी आदि के साथ रोज यहाँ के जो राजा हैं वो उनकी सेवा करते थे पर्सनल सेवा ड्रेसिंग करना तुलसी माला बनाना फ्लावर गार्डन बनाना उनके लिए भोगा बनाना उनका श्रृंगार आदि करना क्लीनिंग करना ये सब राजा और ये सब किया करते थे उनके घर के और उनके सामने ही ये उनका मंत्रियों का स्थान था इसको शायद मैं भूल गया विजय गार्डन या जय गार्डन ऐसा कुछ कहते हैं तो यहाँ उन्होंने गोविंद देव को रखा गोविंद देव किन के लिए जो मंत्री आदि थे उनके उनके, उनके दर्शन आदि उनकी सेवा के लिए गोविंद देव को रखा फिर जो जनता है उनके लिए इस गार्डन के पीछे हम थोड़ा वॉक करेंगे शाम को या कल सुबह तो वहाँ गोपीनाथ है तो सारे लोकल जो उनके प्रजा है गोपीनाथ के लिए वहां प्रजा के लिए रखा इस प्रकार से तीनों विग्रह यहां निवास करने लगे तो फिर आ, आज भी आप देखेंगे कि यहाँ जो गोविंद देव है वो जयपुर का हार्ट है हृदय है अब कभी यहां मंगल आरती आते हैं तो आप देखेंगे कितना अधिक प्रेम है यहाँ लोग ऑफिस जाने से पहले जरूर आएंगे यहाँ गोविंद देव का दर्शन करेंगे प्रणाम करेंगे फिर ऑफिस जाएंगे स्कूल जाने के पहले बच्चे आएंगे प्रणाम करेंगे जाएंगे कार्तिक में आएंगे तो सात आठ हजार लोग यहाँ खड़े मंगल आरती में पूरा गार्डन पाँच साढ़े चार बजे से फुल रहता है रोज शाम के समय में मंगल आरती के समय में कितने लोग गोविंद देव की कृपा लेने के लिए आते हैं इस प्रकार से गोविंद देव यहाँ विराजमान हुए और आज भी हम देखते कि कितना वाइब्रेशन देखो कितने लोग आते हैं किसी मंदिर में नहीं आते शहर के कोई मंदिर में इतने लोग रोज सुबह शाम दोपहर को आते हैं दर्शन करते हैं उनकी आरतिया गाते हैं कथा कीर्तन में निमग्न रहते हैं और गोविंद बिल्कुल राजा के भांति कितने सुंदर लग रहे तो देखा आपने कितने सारे फ्लैग्स हैं और उनके पीछे कौन खड़ी है कि नहीं? नहीं देखा हाँ सारी चीजें थोड़ा ध्यान से देखिए आगे आगे खड़े हो जाइए तो आज आप फिर से भी आएंगे हम कल तो वो छोटे विग्रह हैं गौर गोविंद उनको भी देखिए हाँ तो अल्टर में हमें ठीक से देखना चाहिए कौन कौन है वहाँ ललिता विशाखा है और कौन है राधा रानी है तो राधा रानी का बड़ा अद्भुत ये है वो आई कैसे क्योंकि जनरली जितने भी विग्रह प्रकट हुए वृंदावन में वो अकेले कृष्ण हुए हैं प्रकट मदन मोहन गोविंद देव गोपीनाथ राधा रानी के साथ नहीं तो जो गोविंद देव अकेले थे उन्होंने सोचा अरे अकेला कब तक खड़ा रहो है कि नहीं उन्होंने कहा कोई होना चाहिए तो फिर गोविंद देव स्वप्न में राधा रानी स्वप्न में आती हैं। एक राजा पुरुषोत्तम देव पुरुषोत्तम जाना भी कहते हैं उनको जगन्नाथपुरी के राजा है उनके बेटे हुए राजा प्रताप रुद्र हाँ तो उनके स्वप्न में आते हैं और राधा रानी आके कहते है कि देखो ये जो जगन्नाथ मंदिर है ना तो उसके जो अराउंड जो टेम्पल्स है उसको चक्रवे कहा जाता है मतलब राउंड में जितने भी भी हैं कहते है कि मैं इसमें एक हूं। लेकिन जगन्नाथपुरी के लोग मुझे है राधा रानी ने न समझ कर, सब सोच रहे कि महालक्ष्मी है और लक्ष्मी की भांति मेरी पूजा करे में परेशान हो गई हूँ तो मुझे कहा ले चलो वृंदावन में गोविंद देव के पास रखो उस राधा रानी ने कहा इनको कहा राजा पुरुषोत्तम देव तो पुरुषोत्तम देव ने हाँ तुरंत व्यवस्था की और उनको भेजा तो यहाँ जब राधा रानी आई तो भक्तों ने बहुत उल्लासित होकर उनके साथ गोविंद देव के साथ उनको रखा और उनकी अर्चना आदि की ओरिजिनली ये जो राधा रानी थी ओड़ीसा में एक डिवोटि थे जो उनकी पूजा करते थे एक गांव में मैं नाम भूल गया उस गाँव का वो अपने बेटे की भांति उनकी सेवा करते थे इतना आसक्ति था राधा रानी से हाँ मतलब वो राधा रानी की सेवा किए बिना उनके लिए भोग बनाए बिना ना खाते थे ना सोते थे उनका जीवन श्रीमती राधा रानी थी जब वो वृद्ध हो गए तो वो सेवा उन्होंने शरीर त्यागा तो राधा रानी का विग्रह वैसे ही रहा अकेले तो फिर राजा को पता चला उस समय जो भी राजा थे वो लेके आए और उनको जगन्नाथ मंदिर के राा उन बना के रखा तो शुरुआत में तो सबको पता था राधा रानी है राधा रानी है लेकिन कुछ दिन बीते सब सोचने लगे ये महालक्ष्मी है लक्ष्मी है तो इस प्रकार से स्वयं श्रीमती राधा रानी गोविंद देव के पास यहाँ आती हैं और इस प्रकार से विराजमान होती हैं इसलिए रूप गोस्वामी के जो गोविंद देव हैं इनका वर्णन श्री प्रभुपाद किया करते थे एक बार प्रभुपाद लॉस एंजलिस में लक्ष्य दे रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा वो श्लोक बोला स्मेराम भंगीन त्रयी परिचितम साची विस्तीर्ण दृष्टि कि ऐसी दृष्टि है विस्तीर्ण उनकी दृष्टि है त्रिभंग ललित खड़े हैं तो इस श्लोक को कोट करते हुए प्रभुपाद ने कहा कि यदि किसी को अपने पुत्र परिजन बांधव आदियों से प्रेम है आसक्ति है तो उस व्यक्ति को अपने ग्रह आदि को छोड़कर वृंदावन नहीं जाना चाहिए और वृंदावन गए तो कहाँ नहीं जाना चाहिए केशी घाट में नहीं जाना चाहिए और केशी घाट गए गलती से लेकिन वहां एक व्यक्ति एक डिबो ये भगवान खड़े हैं त्रिभंग ललित रूप में श्याम सुंदर या गोविंद देव उनका दर्शन नहीं करना चाहिए इस प्रकार से वो कहते हैं तो ये जब श्लोक बोला तो प्रभुपाद ने कहा किसका हैंडराइटिंग अच्छा है तो वह यमुना माता जी थी कहा देखो तुम इसको ना लिखो अपने सुंदर हस्ताक्षरों से अरे नोटिस बोर्ड में लगा दो ये श्लोक और जितने भी भक्त हैं उनको ये श्लोक याद होना चाहिए जिसमें गोविंद देव का वर्णन है हाँ कि वो सबसे अधिक सौंदर्यमान हैं जिनको देखने मात्र से सारी हमारे हृदय की आसक्तियाँ खत्म हो जाती हैं इस प्रकार से प्रभु गोविंद देव का स्मरण किया करते थे और गोविंद का मतलब ही है वो मतलब इंद्रिया या फिर गाय जिनको आनंद प्रदान करते हैं इसलिए कृष्ण को गोविंद कहा गया तो इस प्रकार से गोविंददेव के कलाप हैं और रूप गोस्वामी की बहुत सारी चर्चाएं की जा सकती हैं तो ये विशेष स्थान है गुप्त वृंदावन जयपुर जहां हमें गोविंददेव और रूप गोस्वामी के बारे में श्रवण और स्मरण करना चाहिए उनसे याचना करनी चाहिए ताकि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकें हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे श्री श्री राधा गोविंद देव की शिल रूप गोस्वामी पाप की शिल प्रभु